नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं विशेष मुलाकात में हम विशेष एक फंकार से बात करते हैं जिनकी अपनी खूबी अपनी विशेषताओं को हम जानते हैं और आज के शो में हमारे साथ स्टूडियो में है विशाल जोशी डॉक्टर विशाल जोशी जो पी एच में किया हुआ है और वर्तमान में वो साइंटिस्ट हैं पी में तो आइए उनसे बात करते हैं और आप सभी की तरफ से श्रोताओं की तरफ से रेडियो मधुबन की ओर से डॉक्टर विशाल जोशी का बहुत बहुत स्वागत है तो विशाल जोशी जी मैं ये जानना चाहूँगा कि आप प्रयोगशाला में किस तरह का काम करते हैं उसके बारे में हम जानना चाहिए सो so, मैं फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जिसे पी के नाम से भी जाना जाता है आ, उसमें कार्यरत हूँ फिजिकल रिसर्च लेबॉरेटरी विक्रम सारा भाई ने डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने 1950s में इनफैक्ट बिफोर दैट नाइनटीन फोर्टी में शुरू किया था और इसका लक्ष्य है भौतिक विज्ञान फिज़िक्स में संशोधन का तो PRL में बहुत सारे डिविजन्स हैं जो फिज़िक्स के अलग अलग पहलुओं को समझते हैं और उसके अंदर हम संशोधन करते हैं उसमें एक जो विभाग है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स फिज़िक्स तो उसमें मैं कार्यरत हूँ एक वैज्ञानिक के तौर पे एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स हम अहमदाबाद में तो हमारा एक कैंपस है ही उसके साथ हमारा एक टेलीस्कोप भी है जो इंडिया के सबसे बड़े पांच टेलीस्कोप में से एक है वो माउंट आबू स्थित गुरुशिखर ऑब्जरवेट्री में है तो मैं ये ऑब्जर्वेटरी से ये टेलीस्कोप का उपयोग करके ऑब्जर्वेशंस लेता हूँ जो पदार्थ हैं ग्रहों ताराओं निहारिकाएं, गैलेक्सी। ये सबको हम अवलोकन करते हैं और उनसे जो डेटा हमें मिलता है को हम एनालिसिस करके ये जो सारी कुदरती रचनाएं हैं उसका अध्ययन करते हैं उसकी की रचना समझते हैं उसमें हो रही प्रक्रियाओं को समझते हैं और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी ज्यादा समझ लेते हैं ये हमारा मुख्य कार्य है अच्छा जो माउंट आबू में स्थित ये जो सेंटर है या प्रयोगशाला है जहाँ पर आप ग्रहों को देखते हैं तो ये किस तरह से काम करता है हाँ तो ये जो ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पे एक टेलीस्कोप है ये टेलीस्कोप जैसे मैंने आपको बताया वो भारत के बड़े टेलीस्कोप्स में से एक है तो ये टेलीस्कोप के बारे में मैं जैसे आपको थोड़ा बताऊं टेलीस्कोप का जो जो मुख्य लेंस है जो मिरर बोलते हैं हम टेलीस्कोप का जो मेन मिरर है इसके डाया से इसकी साइज डिफाइन होती है निश्चित होती है तो ये जो हमारा माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी का जो टेलीस्कोप के उसके मुख्य मिरर का डाया है वन मीटर यानी एक सेंटीमीटर का डाया है और ये टेलीस्कोप दृश्य प्रकाश के साथ साथ अवरक्त अधोरक्त किरण जिसो इंग्लिश में हम इंफ्रा रेडिएशन बोलते हैं उसमें भी ये विभिन्न अवकाशी पदार्थों का अध्ययन कर सकता है ऐसी क्षमता भारत के बहुत कम टेलीस्कोप्स में है ये टेलीस्कोप के साथ हम अलग अलग प्रकार के कैमरा या तो स्पेक्ट्रोग्राफ लगा सकते हैं जो टेलीस्कोप है ये स्टार्स की या तो गैलेक्सीज की लाइट्स को ये कैमरा में फिट करता है और फिर ये कैमेरा या तो हमें वो वो अवकाशी पदार्थ की इमेज देता है और अगर स्पेक्ट्रोग्राफ है तो हम उसका वर्णापट ले सकते हैं फिर ये इमेज या वर्णापट का हम विशेष अध्ययन करके वहाँ की संरचना और प्रक्रियाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं एक तरफ से मैं कहूँगा कि हमारे जो श्रोतागण हैं और राजस्थान में खास करके हैं और आ, कुछ ट्राइवल बैंड में रहते हैं वो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे मुझे लगता है कि ये जैसे कि हम लोग फिल्म देखते हैं या दृश्य देखते हैं दूरबीन के माध्यम से मैंने दूर की चीज़ को नज़दीक देखते हैं उस तरह का ये बहुत ही बड़ा और वैज्ञानिक तौर पे बनाया गया है और ख़ास करके ग्रहों को देखना उनकी हलचल यानी उनकी मूवमेंट्स को जो किस तरह से जा रहे हैं किस दिशा में जा रहे हैं या क्या हलचल हो रहा है वो सारी चीज़ें आप उसके माध्यम से समझ पाते हैं और उसका फिर डाटा बना के उसके ऊपर रिसर्च करते हैं बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मैं जानना चाहूँगा कि जो प्रयोग होते हैं किस किस तरह के प्रयोग बड़े तौर पर हुए हैं उसके बाद ये प्रयोगशाला में जो ये ऑब्जर्वेटरी से हमने जो ऑब्ज़र्वेशन्स लिए हैं उससे काफ़ी महत्वपूर्ण परिणाम हमें मिले हैं जैसे कुछ सुपरनोवा जो तारे होते हैं तारों का आयुष्य अरबों वर्ष अरबों साल का होता है जैसे हमारा सूर्य है तो हमारे सूर्य का आयुष्य कुल 9 अरब साल का है जिसमें से ऑलमोस्ट उसने चार साढ़े चार अरब साल बिता दिए हैं और साढ़े चार अरब साल वो बिताने वाला है तो तारों का आयुष्य अरबों साल का होता है ये जानकारी तो हमारे पास है पर अभी भी हम पूरी तरीके से ये नहीं समझ पाए हैं कि ये तारों का सर्जन कैसे होता है और इसका विनाश कैसे होता है इसके बारे में हमारे पास काफ़ी जानकारी है बट वो पूरी नहीं है उसमें और अभी कुछ कड़ियों की कमी है कुछ माहिती की कमी है तो ये ऑब्जर्वेटरी में हम लोग विभिन्न नए जन्म लेते हुए या तो जन्म लिए हुए तारों का अध्ययन करके हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये तारों का सर्जन कैसे हो रहा है साथ में ही ये तारों का विनाश कैसे होता है ये भी पूरी तरीके से सुलझी हुई गुत्थी नहीं है वो अभी भी कुछ हद तक अनसुलझी गुत्थी है तो हम तारों के जो विनाश की प्रक्रिया है जिसको हम सुपरनोवा बर्स्ट बोलते हैं उसका भी अध्ययन करते हैं और उसके अध्ययन के बाद हम समझते हैं कि ये जो तारों के जो विनाश की जो क्रिया है सुपरनोवा धड़ाके होते हैं बर्स्ट होते हैं ये बर्स्ट कैसे होते हैं क्या होते हैं और इसमें क्या क्रियाएँ होती है? और कभी जैसे आप ये विनाश की बातें कह रहे हैं तो वो चीज़ें क्या हम लोग अपने यहाँ जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं तो वो किस तरह से फील करते हैं जैसे आपने भी देखा होगा तो कैसा क्या हलचल होता है किस तरह की उसमें लाइट्स या क्या होता है लाइट यस यस मैं समझ सकता हूं आ, कि ये उत्कंठा सबके थो थो थो। दिलों में रहती है इनफेक्ट मैं भी जब एक स्टूडेंट था तो मेरे दिल में भी ये सारी उत्कंठाएँ थी जो मुझे यहाँ पर लाई है एक्चुअली ये पद तक पहुँचाया है चीज़ ये है कि हम जो आँखों से आकाश देखते हैं हम बोलते हैं कि अनगिनत तारे हम देखते हैं क्योंकि तारे हमें इतने सारे दिखते हैं हम काउंट नहीं कर सकते हैं बट एक्चुअली वैज्ञानिकों ने तारों का एक नक्शा बनाया है जिसमें उन्होंने तारों की तारों का स्थान और उनकी तीव्रता दोनों को नोट डाउन किया है दोनों को उसमें नोध की है इससे हमें पता चला है कि हमारी आंखों से हम आकाश में छ से सात हजार तारे ही अलग तौर पे देख पाते हैं जो अलग तारे हैं जिसको हम इंडिविजुअल स्टार, अलग तारे के तौर पे हम देख पाते हैं ऐसे छह से सात हजार तारे ही हैं और ये छ से तार सात हजार तारे हैं उसका जो उसकी जो तीव्रता है दृश्य प्रकाश की तीव्रता वो एक हद तक की है विज्ञान में तारों की तीव्रता का एक स्केल होता है जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो ये ये जो तारे हैं वो 6 मैग्नीट्यूड या उससे कम मैगनीट्यूड के रहते हैं अगर इससे इससे कम तीव्रता के स्टार्स हमें देखने जो स्टार्स हम आंखों से नहीं देख सकते हैं तो हमें टेलीस्कोप यूज़ करना होता है यूजअली हमारे में एक मान्यता ये रहती है कि जो टेलीस्कोप यूज़ करते हैं वो दूर की चीज़ों को नज़दीक देखने के लिए करते हैं दरअसल खगोल शास्त्र में तारे इतने दूर होते हैं कि कोई भी टेलीस्कोप से आप उनको कितना भी नज़दीक करके देखेंगे वो आपको एक बिंदुवत ही दिखेंगे क्योंकि वो हमसे इतने इतने दूर होते हैं कि उसको आप आधा डिस्टेंस पर या तो दसवें भाग का या हज़ारवें भाग के डिस्टेंस पर रखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ये जो टेलीस्कोप्स हैं, इसका जो मुख्य प्रयोजन होता है वो वो ऐसे तारों को देखना जो आंखों से नहीं देख पाते आ, कम से कम रोशनी वाले तारों को भी देखना एक तरीके से ये इसका प्रयोजन होता है और अब जैसे जैसे कम रोशनी वाले तारों को देखते जाएंगे तारों की संख्या में बहुत जल्दी ही इजाफा होता जाएगा क्योंकि बहुत प्रकाशित तारे कम होते हैं पर जैसे जैसे उसकी रोशनी कम करते जाएंगे या तो कम रोशनी वाले तारे देखते जाएंगे उसके नंबर में बहुत बड़ी वृद्धि होती जाएगी ये पहला पॉइंट अभी मैं जो मुख्य प्रश्न है आपका उसके ऊपर आऊं कि ये जो तारों के विनाश की क्रिया है होती है जिसको हम सुपरनोवा बोलते हैं तो ये ये सुपरनोवा में एक तारा जब मृत्यु पामता है अपने विनाश की क्रिया में जाता है तो वो इतनी सारी लाइट फेंकता है कि जितनी लाइट उसके जैसे अरबों तारे अपने पूरे जीवन में नहीं फेंकते हैं उतनी लाइट वो सिर्फ कुछ क्षणों में कुछ क्षणों में ही वो एमिट कर देता है तो एक तरीके से बोले तो एक तारा सडनली सडनली बहुत ब्राइट हो गया बहुत प्रकाशित हो गया हालांकि ये सारे सुपरनोवा इवेंट्स हमसे इतने इतने दूर होते हैं कि इतने ब्राइट होने के बावजूद हम वो तारों को आँखों से नहीं देख पाते हैं उसके लिए हमें ये टेलीस्कोप यूज करना होता है तो यहाँ के टेलीस्कोप से हम दूर दूर की गैलेक्सी इतनी दूर गैलेक्सी की वो गैलेक्सी से लाइट को हम तक पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं उतने दूर की गैलेक्सी में ऐसा कोई तारा मर रहा है तो वो मरे हुए मर रहे तारे को उसके विनाश होते रहे तारे का जो लाइट है उसको हम ये टेलीस्कोप से देख सकते हैं वो वो टेलीस्कोप से हम वो तारों के रंग में उसमें उसमें जो पदार्थ है उसमें जो तत्व है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सल्फर कार्बन ऑक्सीजन तारों में ये सारे तत्व बहुत कम मात्रा में पर रहते हैं तो ये ये जो तत्व है उससे उससे उत्सर्जित होती हुई प्रकाश को भी हम अनुभूत कर सकते हैं और फिर उसका अध्ययन करके हम समझते हैं कि वो वहाँ पर क्या क्रियाएँ हुई है तो हाँ ये भी एक रसप्रद प्रश्न है कि जब हम कोई तारे को देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो तारे को हम एक बिंदुवत प्रकाश के तौर पे देखते हैं वो तारों के सपाटी पे जो जो रचनाएं हैं या तो जो जो जो जो कुछ क्रियाएं हो रही हैं जैसे वहाँ पे कुछ कुछ ज़्यादा प्रकाशित बिंदु हैं या ऐसा है उसको हम रिजोल्व नहीं कर पाते उसको हम क्लियरली देख नहीं पाते हैं है ना तो जैसे मैं एक आपको एक एग्जांपल दूं कि जब दूर कोई पेड़ होता है तो वो पेड़ की घटा को हम देख पाते हैं पर उसके एक एक पत्ते को हम नहीं देख पाते उसके पूरी हरे रंग की हरे रंग की घटा हम देख सकते हैं है ना वो एक पेड़ की घटा समझ देख सकते हैं पर उसके एक एक पत्ते को नहीं देख पाते वैसे ही हम एक तारे को देख सकते हैं बट वो तारों में रह रहे अलग अलग छोटे छोटे भाग को बिंदुओं को हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो हमसे दिख रहा है पर बड़े हाँ कुछ दिख रहा है वो एक बिंदुवत प्रकाशित बिंदु के तौर पर हमें दिख रहा है तो ये जो ये जो ये जो जो विनाश की क्रिया होती है वो विनाश की क्रिया तो हम एक बिंदुवत तारे के तौर पर ही देखते हैं पर होता क्या है कि ये तारों के विनाश की क्रिया में ये तारे अपना काफी सारा द्रव्यमान अवकाश में फेंकते हैं और वो इतनी तेजी से फेंकते हैं कि ये द्रव्यमान का जो वेग होता है वो एक सेकंड में दस हजार किलोमीटर या बारह हजार चौदह हजार किलोमीटर का वेग होता है एक सेकंड में ये जो फेंका हुआ द्रव्यमान है वो सालों सालों तक अवकाश में फैलता रहता है क्योंकि अवकाश में उसको रोकने के लिए कुछ होता नहीं है सुनिया अवकाश है जैसे हम सभी जानते हैं तो ये जो द्रव्यमान है वो फैलता रहता है तो आज से से सैकड़ों साल या तो हजारों साल पहले जो तारे मर चुके हैं जो जिसका विनाश हो चुका है और उन्होंने जो द्रव्यमान फेंका था वो अवकाश में काफ़ी फैल चुका है इतना फैल चुका है कि दूर से यहाँ बैठे हुए हम वो द्रव्यमान को देख सकते हैं फैला हुआ देख सकते हैं जिसको हम निहारिका बोलते हैं तो ये निहारिकाओं को जब हम गैलेक्सी हमारे टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये निहारिकाएं हमें बहुत रंग बादलों की तरह दिखती है रंग इसलिए कि वो निहारिकाओं में जो अलग अलग तत्व होते हैं वो अलग अलग रंग की लाइट इमिट करते हैं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और उसकी वजह से हमें वो क्लाउड्स को देख पाते हैं अलग अलग रंगों में और फिर उसको हम रिजोल्व कर पाते हैं तो ये ये बहुत सुंदर रहता है जैसे कभी कभी मीडिया में या तो हम अभी वेबसाइट्स में भी जो कुछ इमेजेस देखते हैं फोटोज़ देखते, फोटोस देखते हैं।, हैं।, हैं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं तो ये दो तरीके की निहरिकाएँ होती है या तो ऐसे बड़े क्लाउड्स होते हैं जिसके अंदर नए तारों का जन्म हो रहा है या तो ऐसी निहारिकाएं हैं जो कोई तारों के विनाश के दरमियान अवकाश में फेंकी गई हैं। तो ये बहुत सुंदर रहती हैं। चलिए बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं डॉक्टर विशाल जोशी जी मुझे लगता है कि हमारे श्रोतागण भी उत्सुक हो गए होंगे और उनके अंदर भी कुछ पूछने की प्रश्न उनके मन के अंदर निर्माण हो चुके होंगे लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद फिर से आप सभी से जोड़ना चाहूंगा अभी लेते ब्रेक उसके बाद फिर से हम डॉक्टर विशाल जोशी से जुड़ेंगे तारों के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइन फोर एफ एफ रहो कहानी बात कहानी कहते हैं से चांदनी है नूर मुहबर कहते हैं हथि से चांदनी है नूर मुहबर फिर पेर जवानी मुबारक जुवानी छाया हुआ दुनिया पे मोहब्बत का असर है कि है <laughs> हो हो हम हो न दुनिया दुहिया रहेगी हम हो न दुनिया दुहिया रहेगी हर ठंडी हर दुनिया में मोहब्बत की सुहानी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 नमस्कार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ब्रेक के बाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विशाल जोशी से जी हां जिन्होंने पीएचडी किया है एस्ट्रोफिजिक्स में और वर्तमान समय में एज ए वैज्ञानिक पीआरएल में अपनी सेवा दे रहे हैं और बहुत ही अच्छी बात है हम सुन रहे हैं कि तारों के साथ तारों को देखना और ऊपर पहाड़ों में बैठ अकेले एकांत में बैठ कर, पहाड़ों में और उस टेलीस्कोप के द्वारा तारों को देखना बड़ा अच्छा एक सुहाना अनुभव है मुझे लगता है कि हम सभी लोग घर बैठकर रात में कभी तारों को देखते हैं तो काफ़ी दूर लगता है और उनको देखते देखते हम सोचते हैं कि कब हम उसको एकदम नज़दीक से या वहाँ तक पहुँचेंगे कि ऐसे हम अपने विचार चलते रहते हैं लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब तुझे पहाड़ी के बीच में बैठ टेलीस्कोप के माध्यम से उन तारों को देखते हैं उनकी हलचल को पहचानते हैं उनकी मोमेंट्स को कैप कैप्चर करते हैं कभी कैमरे में कैप्चर करते हैं कभी दृश्य में कभी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों से वो उन चीज़ों को अपने पास जमा करते हैं डाटा के रूप में और फिर उसके बाद विचार करते हैं तो मैं यही सोच रहा था कि अकेले में बैठकर इन सारी चीज़ों के साथ कैसे आपका समय व्यतीत होता है और किस तरह का विचारधारा आपके मन में होता है वो ज़रा सुनना चाहिए आप यस यस तो या एक वैज्ञानिक का जब नाम आता है तो लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है कि पहले तो वो बहुत धुनी होते हैं है ना वो अपनी मस्ती में ही रत रहते हैं और मैं भी कबूल करूंगा कि एक तक एक हद तक वो सही बात है है ना? क्योंकि आ, जब आप कुछ चीज़ों को जो अन, अन समझी चीज़ों को आप समझ रहे हैं आप कुदरत को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो आप उसमें खो जाते हैं तो मैं मैं मानता हूं कि एक संगीतकार एक चित्रकार और एक वैज्ञानिक इनमें ज्यादा अंतर नहीं है ये ये सभी एक तरीके से कलाकार ही है तो तो विज्ञान भी एक विज्ञान का कलाकार ही होता है और जैसे एक संगीतकार होता है वो अपना संगीत बजाते बजाते उसमें खो जाता है पर फिर वो जो संगीत देता है वो एक अलग किस्म का ही होता है दिल को छू लेने वाला होता है विज्ञानिक भी एक तरीके से विज्ञान में अपना अपना जो संशोधन कार्य उसमें सोचते सोचते उसमें खो जाता है और फिर उसे वो रहस्य मिलते हैं और ये एक्चुअली सही बात है विज्ञान के काफी रहस्य वैज्ञानिक दिनों दिनों तक सोचने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं और कभी ऐसा होता है कि वो इत उस वो सोचते सोचते इतने उसमें घुलमिल जाते हैं कि रात को सपने में भी उनको यही चीज़ें दिखाई देती है और ऐसे कई हादसे हैं जिसमें वैज्ञानिक को ये सारी चीज़ों का उत्तर रात को सपने में मिल रहा है ऐसे काफ़ी अनुभव हैं तो यहाँ पे माउंट आबू के गुरु शिखर में हम लोग जब काम करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है एकांत एक होता है दूर दूर किलोमीटर तक और कोई बंदा होता नहीं है और यहाँ हम कुदरत में आकाश के तारों के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं उनके साथ जीते हैं तो एक बहुत बहुत अच्छी फीलिंग आती है बहुत मज़े की फीलिंग आती है और ये हमारा शौक बन चुका है ये हमें हमें ऐसे ऐसे तारों के साथ रहना हमें बहुत अच्छा लगता है आज पिछले 12 सालों से मैं ये संशोधन कर रहा हूं। 12 सालों के बाद भी आज भी जब मैं ऑब्जर्वेशन में ऐसे समय आ, आकाश के नीचे तारों के साथ व्यतीत करता हूं तो आज भी मैं अपने आप को उतना ही उत्साहित उतना ही आनंदमय महसूस करता हूं जितना आज से बारह साल पहले मैं जब यहाँ पर पहली बार आया था तो ये हमारा शौक हो मैं समझता हूँ कि जो श्रोतागण हैं उनको भी लगता है कि हाँ हमें भी ये ऐसा अनुभव तो होना चाहिए है ना? और ये ज़रूर है आज की जो हमारी लाइफ है हम शहरों में जीते हैं शहरों में आज लाइट पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि हम कभी अनुभूति ही नहीं कर पाते हैं कि आकाश में तारों के नीचे रहना क्या है हम जब हमारे घर से बाहर निकल के आकाश में देखते हैं तो हमें कुछ तारे दिखते हैं है ना कुछ चंद तारे दिखते हैं जो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं पर कभी कभी हम जब हाईवे पे निकलते हैं और हाईवे में रास्ते में गाड़ी रोक के अंधेरे में आकाश में देखते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि वाह आकाश क्या होता है मैं मानता हूँ अगर हम आधा घंटा भी एकदम डार्क स्काई में बिताएँ तो हम अपने आप को भूल के वो आकाश के साथ घूलने जाते हैं बहुत अच्छी अनुभूति होती है पर ये अनुभूति है इसको शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल होता है ये अनुभव ही करना होता है बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर विशाल जोशी बता रहे हैं कि हम जब तारों के साथ अगर आधा घंटा तक भी अगर एकांत में उस काले बादलों के बीच में खड़े होकर उन तारों को अगर देखेंगे तो शायद ही हम अपने आप को भी भूल जाएँगे बहुत ही अच्छी अनुभूति और ये अनुभूति हम तो कभी कभार नसीब के तौर पे करते होंगे लेकिन डॉक्टर विशाल जोशी रोज करते हैं इस अनुभव को इसीलिए उन्हें 12 साल का अनुभव उनके पास है और 12 साल होने के बावजूद भी वो वही अनुभूति आज भी करते हैं जो पहले दिन उन्होंने किया था यहाँ आने पर तो आई इन चीज़ों को और भी अच्छी तरह से जानते हैं अब थोड़ा प्रैक्टिकल में हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं अगर हमारे युवा साथी कुछ इस तरह का करियर बनाना चाहते हैं भौतिक अनुसंधान एस्ट्रोफिज़िक्स जानने के लिए समझने के लिए इसमें किस तरह से हमारा करियर शुरू हो सकता है या कहाँ से हम लोग को कदम बढ़ाने होंगे हाँ श्रोतागणों के दिलों में ये क्वेश्चन रहता ही है कि एक वैज्ञानिक बन कैसे सकते हैं वैज्ञानिक बनना आज के समय में बहुत सरल हो चुका है इसलिए कि पहले के मुकाबले आज से बीस साल पहले के मुकाबले आज भारत में बहुत सारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं बन चुकी हैं, जिसमें काफ़ी सारे वैज्ञानिक अलग अलग स्तरों पर कार्यरत हैं भौतिक शास्त्र के ही वैज्ञानिक की कैरियर के बारे में मैं जैसे बताऊं, तो वैज्ञानिक बनने के जो मुख्य धारा है मुख्य रास्ता है वो है हम दसवीं के बाद इलेवंथ और ट्वेल्थ साइंस पसंद करें जो स्टूडेंट है वो ट्वेल्थ साइंस के बाद आ, अपने जो आगे का जो अभ्यास है वो मुख्य विज्ञान जो आ, है उसमें भौतिक विज्ञान लेके वो अपना बीएससी करे बीएससी के बाद एमएससी करे और ये मास्टरेट डिग्री लेने के बाद बाद में वो पीएचडी के लिए आ, कोई आ, जैसे फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है या तो ऐसी ही बहुत सारी भारत में संस्थाएं हैं जो संस्थाओं में वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और इंटरव्यू के बाद वो उसमें स्थान पा सकते हैं बारहवीं कक्षा के बाद वैज्ञानिक बनने के लिए आज के विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे रास्ते खुले हैं भारतीय सरकार आ, सालों से आई जो हम जानते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो तो चला ही रही है उसके साथ साथ कुछ नई संस्थाएं भी उन्होंने शुरू की हैं जिसमें मुख्य संस्था है आई आई आइजर के नाम से जाना जाता है जिसका मुख्य कार्य ही है शुद्ध विज्ञान में अभ्यास और संशोधन दोनों को एक साथ युवा पीढ़ियों को उसके लिए जागृत करना उसके अलावा एन भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ भी है जो भी भारत सरकार ने बहुत सारे राज्यों में शुरू की है तो ऐसी संस्थाओं में अगर विद्यार्थी प्रवेश लेता है तो उसके लिए संशोधन के रास्ते बहुत सरलता से खुल सकते हैं विद्यार्थियों के दिल में एक और भी प्रश्न रहता है कि हम हमें खगोल शास्त्र में ही वैज्ञानिक बनना है या तो हमें इसरो में जाना है तो इसरो में कैसे जा सकते हैं तो इसरो में आप ऐसे कोई भी विज्ञान की शाखा में प्रवेश लेके आप इसरो में अप्लाई कर सकते हैं पर इससे भी एक सरल रास्ता है इसरो की खुद की अपनी एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है आईआईएसटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी जो केरला में त्रिवेंद्रम में स्थित है तो बारहवीं कक्षा के बाद विद्यार्थी ये आई आई एस टी की वेबसाइट पे जाके उसके बारे में जानकारी ले और उसमें उसके लिए अप्लाई करे तो उसमें भी वो प्रवेश ले सकता है और चार साल के अभ्यास के बाद वो सीधा ही इसरो के कोई भी सेंटर में वो संशोधन के लिए जुड़ सकता है तो आज के समय में विद्यार्थियों के लिए संशोधन क्षेत्र में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ शुद्ध विज्ञान में ही हम प्रवेश लेके संशोधन कर सकते हैं अभी के समय में बारहवीं कक्षा के बाद जो इंजीनियरिंग ब्रांचेज में जो स्टूडेंट जाते हैं वो अपना बीई करने के बाद भी संशोधन में आगे बढ़ सकते हैं और ये सारी संस्थाओं में उसके लिए भी प्रयोजन है डॉक्टर विशाल जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया हमारे युवा साथी अगर सोच रहे हैं कि मुझे वैज्ञानिक बनना है या साइंटिस्ट बनना है तो इसके लिए बहुत सारे अलग अलग जो रास्ते हैं वो डॉक्टर साहब ने बताया है मुझे लगता है कि बारहवीं अगर आप साइंस से करते हैं फिर आप जो हैं जो संस्थाएं हैं बहुत सारी संस्थाओं के नाम उन्होंने बताया है एनआईटी या इसरो या फिर आईआईएसटी जो बेंगलुरु में उन्होंने बताया ये सारी संस्थाएं जो है बारहवीं के बाद भी आप उससे जुड़ सकते हैं और आगे जो बी करके भी एमएससी करके भी आप पी करने के लिए जा सकते हैं वहाँ से भी एक रूट है और यहाँ डायरेक्ट जुड़ने से संस्थाओं के माध्यम से तो आप उसी साइंटिस्ट या वैज्ञानिक बन वैज्ञानिक बनने के रास्ते आपके खुल जाते हैं और जो मापदंड है हर जगह आपको कुछ बनना है तो कुछ पाना है तो कुछ करना भी है तो जैसे ही आप उस पहलुओं को जानेंगे और समझेंगे और करना शुरू कर देंगे तो आप आराम से बहुत ही सहज रूप से वैज्ञानिक बन सकते हैं बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो हैं डॉक्टर विशाल जोशी ने बताए हैं अगले एपिसोड में इसी तरह की कुछ और नई बातें डॉक्टर विशाल जोशी से हम करेंगे विज्ञान से जुड़ी हुई कुछ खास बातें और ख़ास करके एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में जानेंगे उनसे तो चलिए आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में आपसे मिलते हैं और जाते जाते मैं कहूँगा एक छोटा सा मैसेज जरूर हमारे श्रोताओं को दें मैं विद्यार्थियों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि कुदरत को जानिए अपने आजू बाजू में रहे कुदरत को जानिए समझिए और उसके बारे में प्रश्न पूछिए कभी भी प्रश्न पूछना बंद ना कीजिए क्योंकि आपके दिल में जो प्रश्न उठेंगे वही आपको नई चीज़ें समझने के लिए प्रेरित करेंगे पूछते रहिए समझते रहिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मैसेज के तौर पे हमारे विद्यार्थी मित्रों के लिए एक छोटा सा होमवर्क डॉक्टर साहब ने दिया है आप हर बार जब भी सवेरे उठें या शाम को बेड पर जाएं उसके पहले अपने आप से एक प्रश्न कीजिए तो ज़रूर आप जितना प्रश्न करेंगे उतना ही जिज्ञासा बढ़ेगी और वही आसपास पास ही जब कुदरत को आप देखेंगे तो जवाब भी मिलना शुरू हो जाएगा तो चलिए जरूर इस प्रयोग को करते रहिए अपने जीवन में और खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर विशाल जोशी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कृ रह पर है की कहानी बारक बचाच सुहानी